2015 में देश के ग्रामीण इलाकों में दो साल तक फील्डवर्क करने के बाद मैं भारत की राजधानी दिल्ली वापस आई लौटने पर शहर बदल चुका था माहौल में कुछ अलग था जो आगे आने वाले अप्रत्याशित प्रभावों की ओर ले जा रहा था मिसाल के तौर पर सुबह के सफ़र के दौरान जब मैं दिल्ली के सबसे लोकप्रिय रेडियो स्टेशन को सुनती थी तो रेडियो जॉकी हर घंटे ज़ोर से कहता हवालात। हवालात का मतलब जेल होता है अगर इस शब्द को दो हिस्सों हवा और लात में बांट दिया जाए तो इसका मतलब हवा की लात होता है रेडियो जॉकी श्रोता का ध्यान आकर्षित करने के लिए शब्द को लंबा और खींच पुकारता है धीरे धीरे हवा शब्द को लंबा करता है और फिर अचानक जोरदार लात कहकर ख़त्म करता है जिससे हम सबको लग रही हवा की तेज़ लात का एहसास हुआ इसके बाद वायु प्रदूषण के स्तर के बारे में विस्तार से बताया गया और श्रोताओं को कारपूल करने और अपने वाहनों की प्रदूषण स्तर की जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया मैं 2004 से इस शहर में रह रही थी लेकिन मैंने इसे इस तरह से प्रतिभाषित होते कभी नहीं सुना था केवल 2014 के बाद से ही दिल्ली में वायु प्रदूषण पर विज्ञान नीति और वकालत में तेज़ी आई है और यह शहर लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बना हुआ है पिछले दशक में दिल्ली की हवा एक जहरीले वातावरण का प्रतीक बन गई है एक सर्वयापी अनुभव जिसके माध्यम से लोग एक साथ हवा या सिर्फ जगह दोनों को उसकी प्रचलित भावनात्मक विशेषताओं के साथ जागृत करते हैं अगर वायुरोधी शहर ही नहीं है तो हम हवालात को कैसे समझ सकते हैं वायुमंडल पर्यावरण संबंधी संरचनाएँ हैं जिनका भौतिक रूप से सामान किया जाता है और विमशात्मक रूप से निर्माण जो किसी भी प्रकार के मानवीय या तकनीकी प्रभाव से बचते हुए जीवन उपलब्धियों के रूप में विद्यमान हैं जिस हवा में हम रहते हैं और सांस लेते हैं वह कई पदार्थों से बनी है फिर भी यह किसी मनुष्य की बनाई हुई सीमा से परे प्रवाहित होती रहती है वायु के भौतिककरण को केवल प्राकृतिक या कृत्रिम नहीं माना जा सकता बल्कि इसे खुले अंत वाले अभ्यासों के रूप में देखा जाना चाहिए इस प्रकार की वायुमंडल भौतिक विमर्शात्मक अभ्यास है जो पदार्थ और अर्थ दोनों का एक साथ निर्माण करते हैं मैं इसे इस रूप में प्रदर्शित करूंगी कि कैसे वायु फिल्टर और वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र हवालत के निर्माण को समझे के लिए भौतिक विमर्शात्मक अभ्यसों के रूप में कार्य करते हैं एक छिद्रपूर्ण पराग्य जेल जो निवासियों को अपने अंदर ही समाहित कर लेती है और साथ ही शहर को गायब कर देती है उसे क्षेत्रीय विस्तारों में फैला देती है हवाला दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों का पता औपनिवेशिक काल से ही लगाया जा सकता है जब शासन व्यवस्था ने कुछ निकायों को, को को खतरनाक हवा से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया था जैसे कि वस्तुशिल्पी प्रथकरण जोनिंग वायु फिल्टरिंग हरित पट्टियाँ और घुटन भरे शहरों से बचने के लिए हिल स्टेशनों की ओर पलायन 1990 mm. के दशक में ये प्रयास डीजल आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को संपीड़ित प्राकृतिक गैस में बदलने के रूप में सामने आए फिर भी मई 2014 में ही पहली बार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनने के लिए बदनाम हुआ यह बदनामी विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू के डेटाबेस के जारी होने से हुई जिसमें दुनिया भर के शहरों में प्रदूषण के स्तर के वार्षिक औसत का विवरण दिया गया था ऐतिहासिक रूप से वायु प्रदूषण का परिणाम ण वैज्ञानिक रूप के सटीक मानकों के विकास के माध्यम से संभव हुआ जो वायु की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं इन प्रक्रियाओं में किसी स्थान की वायु की गुणवत्ता के बारे में व्यक्तिगण धारण जैसे अक्सर गंध, तापमान और गति के माध्यम से जाना जाता है तो तकनीकी मध्यमता से बदल दिया गया जिसमें मानव कल्याण पर वायु के प्रभावों को मानकृत किया इस परिवर्तन को संभव बनाने वाला तकनीकी उपकरण एयर फिल्टर है और यह आज भी वायु गुणवत्ता के वैज्ञानिक आकलन जैसे वायु गुणवत्ता सूचक एक में अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है एक एक भारत औसत है जो वायु में प्रदूषणों के स्तर को मान्य स्वास्थ्य से अच्छे से लेकर गंभीर तक की श्रेणी में जोड़ता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2014 में एक्यूआई का भारतीय संस्करण लॉन्च किया था इस मुद्दे पर रिसर्च के दौरान डब्ल्यू के एक वायु गुणवत्ता प्रतिनिधि भारतीय शहरों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से चर्चा हुई और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित वायु गुणवत्ता के आंकड़े का गमन अध्ययन किया गया इन मुलाकातों से पता चला कि श, शहर स्तरीय बुनियाद ढांचे और वायु को एक सूचकांक के रूप में मन कीकृत और शोषित करने के प्रयासों में अंतर तीन स्तर पर आधारित है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और शहरी पहला हालांकि आधिकारिक स्रोतों पर आधारित डब्ल्यू के डेटाबेस में शहरों के लिए अंतरराष्ट्रीय वायु गुणवत्ता के आंकड़े शहर में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन की संख्या उनके स्थान और विभिन्न मापन विधियों के संदर्भ में अलग हैं दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सभी शहर आसानी से तुलनीय नहीं हैं एक क्यू आई के प्रभावी होने के लिए निरंतर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के माध्यम से वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जानी चाहिए भारत के अधिकांश शहरों में मनोअल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को स्टेशन पर जाकर एयर फिल्टर निकालकर लैब में उसकी जांच करनी होगी इस प्रकार वायु गुणवत्ता के आंकड़े अक्सर उस दिन या समय के हफ्तों बाद तक उपलब्ध होते हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं देश में सबसे ज़्यादा वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र दिल्ली में है चालीस दूसरे स्थान पर मुंबई है जहाँ ग्यारह स्टेशन हैं इसका मतलब है कि दिल्ली किसी भी शहर की तुलना में सबसे ज़्यादा वास्तविक समय के आंकड़े जुटाती है तीसरा शहर के स्तर पर निगरानी केंद्र समान रूप से वितरित नहीं है हालांकि राज्य एजेंसियों ने इस संख्या को बढ़ाने का वादा किया है ये तीनों स्तर और भी पेचीदा हो जा हैं क्योंकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों पर विवाद है जो स्थानीय और सीमा परीय स्रोत राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं से परे का एक संयोग है अंतर महाद्वीपीय वायु गलियारों से धूल जैसे कण न केवल दिल्ली की हवा बनाते हैं बल्कि हवा की गति में शहर के भीतर मिलन और घूमने वाले कण और एरोसॉल आस पास के और दूरदार दराज के क्षेत्रों में भी फैल जाते हैं इसलिए हवा के साथ हमारी घनिष्ठता को हवा और धारण करने या उसमें समाहित करने में हमारी असमर्था को स्वीकार करना होगा यही कारण है कि दिल्ली में हवा कहने की तुलना में दिल्ली की हवा कहना अधिक उपयुक्त है क्योंकि एक शहर हवा को अपने भीतर समाहित नहीं कर सकता विशेषज्ञों का मानना है कि वायु प्रदूषण एक क्षेत्रीय परिघटना है जो तो सिंधु गंगा के मैदान को अपनी चपेट में ले रही है जिसमें उत्तरी और पूर्वी भारत दिल्ली सहित पूर्वी पाकिस्तान दक्षिणी नेपाल और लगभग पूरा बांग्लादेश शामिल है इस क्षेत्रीय आकलन के लिए भी मानव निर्मृत विज्ञान की मध्यस्थता की आवश्यकता होती है जो सांस लेने वाले जीवों द्वारा ली जाने वाली हवा में मौजूद पदार्थों प्रभावों को मापने का प्रयास करते हैं हालांकि आम चर्चा में सिंधु गंगा के मैदान में वायु प्रदूषण की समस्या अभी भी एक बड़े पैमान पर शहरी मुद्दा बना हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ ऐसा शहर जो लोकप्रिय कल्पना में हवा को घेरता हुआ प्रतीत होता है और हवा के फिसलन भरे और ऋण भंगूर ग्रहीय परिसंचरण को नजरअंदाज नहीं करता है हवालात तीन समकालीन तरीकों से सक्रिय होती है। पहला एक भौतिक अभ्यास के रूप में यह शहर को क्षेत्रीय वायुमंडली परिसंचरणों के अलग रख से अलग रखती है दूसरा हवा के साथ हमारी अंतर्गत उसकी जहरीलेपन जिसे मैं शयानता के माध्यम से समझती हूँ कि माध्यम से महसूस होती है और तीसरा हवालात एक नाज़ुक चित्रपूर्ण घटना के रूप में मौजूद है जो शहर को क्षेत्रीय विस्तारों में विलीन और वितरित करती है ये तीनों मिलकर काम करते हैं और हवालात को जन्म देते हैं इस रचनात्मक विश्व रचना में मानवीय काम उन तत्वों में से एक है जो इस असंख्य स्थान की राजनीति का निर्माण करते हैं जो किसी भी वैज्ञानिक या मानव प्रेरित समाकलन और चित्रण के कैद नहीं हो पाती एक नाजुक घेरे के रूप में 2014 के बाद दिल्ली के निवासी सर्दियों के महीने में हवा में मिले घने अपारदर्शी आवरण को प्रदूषण के रूप में पहचानने लगे जिसका मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है पहले इस इसे आम तौर पर कोहरा या बस सर्दियों के आने का संकेत कहा जाता था एम मुकुंदन के उपन्यास दिल्ली सेलुक्वी में शहर में चार दशक 1960 से 2000 को शामिल करते हुए कोहरा शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया है उदाहरण के लिए एक घने कोहरे में शहर को ढक लिया दिल्ली कोहरे में एक काली और सफ़ेद तस्वीर की तरह बन गई इसका मतलब यह है कि जबकि क्षेत्र में प्रदूषण की तीव्रता उत्तरोत्तर तेज होती जा रही है जहरीला हवा को भरने वाली भौतिक विवेक पूर्ण हवालात 2014 के बाद ही लोकप्रिय हुई जो दिल्ली वासियों की हवा के साथ घनिष्ठता को बनाता और दर्शाता है हवा के साथ इस गहरी आत्मीयता को समझने के लिए मैं मॉर्टन द्वारा सार्थ्र की शयानता की अवधारणा के प्रयोग पर निर्भर हूँ सार्थ्र के लिए शयानता वह अनुभूति है जो हाथ को शहद के एक बड़े बर्तन में डालने पर होती है महत्वपूर्ण बात यह है कि शयनता शहद में की गई छलांग का संकेत नहीं है बल्कि यह बोध है कि हम पहले से ही शहद के अंदर हैं इसी प्रकार यह बोध भी है कि हवा हमारे अस्तित्व को ढक लेती है और उसमें प्रवेश कर जाती है आत्मीयता का यह रूप हमें इस बात की समकालीन पहचान कराता है कि हम स्वतंत्र रूप से बहती हवा के साथ कैसे जुड़ते हैं और संध्रता के संचालन और परिवर्तन के तरीकों को परतों में पिरोते हैं जहाँ आम धारणा में शहर जहरीला हवा से घिरा है वहीं विज्ञान आधारित जलवायु सिमुलेशन के ज़रिए दिल्ली सिंधु गंगा के मैदान में क्षेत्रीय वायुमंडलीय परिसंचरण में हसी हुई एक विशेष रूप में घनी आबादी वाली जगह के रूप में सामने आती है हवालात बनाने वाली हवा शहर लोगों और विचारों को उस स्थान से परे ले जाती है जिसका वह अपनी भौतिक विवेचनात्मक यात्राओं में प्रतिनिधित्व करती है यह चिपचिपी मौसम घटनाओं में फैलती है जो ग्रहों के आसायों तक घूमती है इस तरह हवालात कृषि होकर एक साथ विलीन हो जाती है लिंक टू दर्स्ट इनप्शन ऑफिसोड